ध्यान और आध्यात्मिक जीवन भगवत सानिध्य का अभ्यास कर्म और उपासना प्रारंभ में साधक को शरणागति के भाव से करते हुए भी कर्म और उपासना में कुछ अंतर प्रतीत हो सकता है बाद में उसे लगता है कि वह अपने समस्त कर्तव्यों के बीच अपनी मानसिक उपासना कर सकता है अंत में उसके सभी कर्म उपासना बन जाते हैं प्रारंभ में हमें कर्मों के फलों को परमात्मा को समर्पित करके अपनी क्रियाओं को यथासंभव निष्काम बनाना चाहिए बाद में हम परमात्मा के हाथों के यंत्र के रूप में काम करना सीख जाते हैं तब हमारा समग्र जीवन एक अविच्छिन्न उपासना बन जाता है कर्म और उपासना को साथ साथ किया जाना चाहिए दोनों चित्त शुद्धि करते हैं और उच्चतर चेतना के विकास में सहायक होते हैं उन्हें एक दूसरे से अभिन्न दिव्य साधना जानना समझना चाहिए ध्यान के नाम पर किसी भी स्त्री अथवा पुरुष को अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए सदा भगवत स्मरण करते हुए कर्म करने पर हमें इतने अधिक व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता नहीं रहेगी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साधक किसी न किसी रूप में सदा परमात्मा के संस्पर्श में रहे नित्य कर्मों में निरत रहते हुए भी मन ही मन मंत्र का जप करना इसके श्रेष्ठ उपायों में से एक है जप के चक्र को निरंतर अपने भीतर चलने दो जैसा स्वामी ब्रह्मानंद जी ने हमें निर्देश दिया है सर्वदा शब्द प्रतीक की सहायता लो अपने खाली समय को परमात्मा के नाम से भर दो अब कभी जब कभी सेवा का अवसर आए हमें उसे बिना हिचकिचाहट के, के स्वीकार करना चाहिए अन्यथा आत्मा संकुचित होती है अधिक कर्म न खोजो लेकिन अवसर आने पर सेवा करो हमारा विकास देने से होता है पर्याप्त करने से नहीं प्राप्त करने से नहीं प्राप्तकर्ता की दाता किसी न किसी वस्तु का दाता होना चाहिए कभी भी भिक्षु का स्थान न लो अनासक्त लेकिन पूरी तरह सहानुभूति संपन्न रहो जहाँ भी संभव हो सहायता प्रदान करो लेकिन अनासक्त होकर यह जानते हुए कि तुम करता नहीं हो कभी कभी हम यह सोचते हैं कि दूसरों की आध्यात्मिक सहायता करने का प्रयत्न करने से हम गुरु की भूमिका निभाने लगते हैं यदि हम में बड़प्पन या अहंकार का भाव न रहे तो ऐसा नहीं कहा जा सकता यह सेवा है और अवसर आने पर अथवा आवश्यकता पड़ने पर ऐसी सेवा करने में हमें संकुचित नहीं होना चाहिए कर्म को उपासना में परिणित करने के लिए सर्वप्रथम जप और ध्यान द्वारा आध्यात्मिक भाव का विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए जब कोई व्यक्ति किसी काम को हाथ में लेता है तो वह सर्वदा भगवत स्मरण नहीं कर सकता अतः कर्म के प्रारंभ में मध्य में और अंत में परमात्मा का स्मरण करें तथा यह सोचें कि वह यह कार्य परमात्मा की सेवा के रूप में उन्हें प्रसन्न करने के लिए कर रहा है इस प्रथम कदम को बढ़ाने में सफल होने पर परमात्मा को कर्म के बीच में अधिक बार स्मरण किया जा सकता है मन में दो प्रवाह रहते हैं एक ऊपरी और दूसरा नीचे का सामान्यतः निम्न प्रवाह व्यर्थ विचारों से भरा रहता है अपने निर्दिष्ट कर्म करते हुए यह रखने से कि भगवान के निमित्त कर्म किया जा रहा है मन के इस निम्न या अंतर प्रवाह को भगवत चिंतन के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है इसमें कर्म यंत्रवत नहीं बनता और मन भी सांसारिक विचारों में व्यस्त नहीं होता कभी कभी परिस्थितियों के दबाव के कारण अधिक कर्म करना पड़ जाता है लेकिन यदि मन समुचित रूप से प्रशिक्षित हो तो तीव्र क्रियाशीलता के बीच भी, भी परमात्मा का चिंतन करना संभव होता है इसके लिए नियमित प्रारंभिक साधना आवश्यक है अच्छा मन को यह निश्चय कैसे दिलाया जाए कि भगवान ही एकमात्र करता है पहले कर्म और उपासना के द्वारा आत्मा की भी आत्मा परमात्मा की सत्ता की अनुभूति करनी चाहिए और उसके बाद तुम उनकी इच्छा और उनकी शक्ति को तुम्हारे देह और मन तथा विश्व की सभी वस्तुओं के माध्यम से कार्य करते आसानी से अनुभव कर सकोगे इस तरह हम समर्पण के आदर्श पर पहुँचते हैं इस शब्द का अर्थ है अपनी आत्मा मन और देह को परमात्मा को समर्पित करना उनके कार्य संपादन के लिए उनके हाथों के यंत्र बनने की प्रार्थना करना और स्वयं की आत्मा की मुक्ति के लिए संघर्षरत रहने के साथ ही साथ तभी के कल्याण के लिए प्रयत्न करना मानव में परमात्मा को प्रेम करना और उसकी सेवा करना और इस तरह मानव जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करना ही मूल विचार होना चाहिए हमारे निकट संपर्क में आने वाले की आवश्यकता के अनुसार सेवा शारीरिक बौद्धिक नैतिक अथवा आध्यात्मिक हो सकती है जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कर्म के साथ परमात्मा का चिंतन और सभी क्रियाओं को उन्हें समर्पित किया जाना चाहिए परमात्मा तथा उन्हें प्राप्त करने के लक्ष्य को भूलकर मशीन की तरह कार्य करने वाले ही यंत्रवत होते हैं समस्या कर्म की मात्रा की इतनी नहीं है जितनी उसे भगवत समर्पित बुद्धि से न कर सकने की आत्मसाक्षात्कार को निरंतर दृष्टिगोचर रखे बिना तथा क्षुद्र अहंकार को नष्ट और ईश्वरीय चेतना में विलीन किए बिना समर्पण संभव नहीं है जो व्यक्ति यह कहता है कि समर्पण में सब कुछ त्याग कर दूसरों की सही अथवा गलत सभी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है उसने शरणागति की भावना को नहीं सम, समझाना है और यदि उसने समझा भी है तो वह आदर्श को ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रहा है सच्चे शरणागति की साधना में सफल होने पर अहंकार का नाश नहीं होता बल्कि वह रूपांतरित हो जाता है व्यक्तिगत चेतना परमात्मा चेतना के साथ तथा व्यक्तिगत इच्छा भगवत इच्छा के साथ एकाकार हो जाती है यहाँ तक कि व्यक्ति की देह भी विराट देह का अंग प्रतीत होती है ऐसा व्यक्ति कभी यंत्रवत नहीं हो सकता इसके विपरीत वह अहम केंद्रित जीवन के बदले परमात्म केंद्रित जीवन यापन करता है तुम जो भी कार्य करो सोचो कि वह सारा कार्य तुम तुम्हारे और सभी के भीतर विराजित परमात्मा की सेवा के रूप में कर रहे हो गीता के अठारहवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वकर्म से परमात्मा की आराधना करने से आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होती है कोई भी सत्कार चाहे वह कितना ही क्यों ना हो भगवत सेवा के रूप में लिया जा सकता है और उसे अनासक्त होकर किया जा सकता है तीव्रता की आवश्यकता तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं लक्ष्यहीन अचेतन क्रिया निश्चित लक्ष्य युक्त सचेतन क्रिया और सामान्य चेतना के साथ उच्चतर चेतना युक्त क्रिया और तीसरे प्रकार की क्रिया को प्राप्त करने तक हमें रुकना नहीं चाहिए हमें उच्चतर चेतना के साथ संपर्क विच्छेद किए बिना कर्म करना सीखना चाहिए इसमें कोई नई कार्य क्षमता विकसित नहीं होती पर पुराने कार्य को नए और श्रेष्ठतर दिशा प्रदान की जाती है बाहर से कोई नई बात नहीं आती पर एक नई आंतरिक चेतना का उदय होता है जो हमारा नैसर्गिक स्वभाव है तीव्र आध्यात्मिक प्रयास के द्वारा हम मन में एक अंतर प्रवाह का निर्माण कर सकते हैं जो बाकी मन के कर्म में लगे रहते हुए भी परमात्मा की ओर प्रवाहित होता रहे इस तरह मन के दो प्रवाह हो जाते हैं मन का ऐसा सचेतन विभाजन संभव है और आध्यात्मिक जीवन की अविच्छिन्नता के लिए आवश्यक है सतत साधना के द्वारा हम मन के अधिकांश भाग को नियंत्रित कर सकेंगे और जिस मात्रा में हम ऐसा कर पाएंगे उतना ही सफलतापूर्वक मन को दो भागों में विभक्त कर सकेंगे और अपने कर्तव्य कर्मों के बीच भगवत सानिध्य की अधिक दक्षता पूर्वक साधना कर पाएंगे सामान्यतः या अंतर प्रवाह नाना प्रकार की फालतू बातों का अचेतन प्रवाह होता है ध्यान के समय हमें बाह्य प्रवाह और अंतर प्रवाह को एक करना चाहिए और उसके बाद कर्म के समय अंतर प्रवाह को किसी उच्चतर दिशा में किसी उच्चतर क्रियात्मक मार्ग में यथास्भव प्रवाहित करना चाहिए हमें निम्न प्रवाह की विषय वस्तु को परिवर्तित करना चाहिए हमें उन्हें चेतन स्तर पर लाना चाहिए ऐसा करने पर मन का बहुत सा भाग हमारे नियंत्रण में आ जाता है और साथ ही हमारा मन पूर्ण सजग और तिब्रतर हो जाता है साधक के जीवन की यह एक महत्वपूर्ण साधना है आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है अधिघाधिक मानसिक सजगता अर्थात उच्चतर मन का विकास जिससे अंत में अति चेतन अवस्था को प्राप्त होती है अपने कर्म करते समय मन और उसकी गतिविधियों का निष्पक्ष रूप से थोड़ा अध्ययन करो उसका निरीक्षण करो और देखो कि किस प्रकार वह नाना प्रकार की निरर्थक और कभी कभी हानिकारक बातों में भी व्यस्त रहता है तब तुम मन का बहुत हद तक सचेतन नियंत्रण कर सकोगे और दीर्घकाल व्यापी निरंतर साधना द्वारा तुम पाओगे कि मस्तिष्क के स्नायु मानो हल्के हो गए हैं और उनकी अधिकांश बाधा नष्ट हो गई है अति अवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही बाधाओं को यथासंभव प्रभावहीन करना होगा